मेरे प्रे आत्मन। युवक क्रांति दल क्रांति की इस पहली बैठक को संबोधित करते हुए मैं अत्यंत आनंदित हूँ युवक क्रांति दल के संबंध में पहली बात तो ये समझ लेनी जरूरी है कि मैं युवक किसे कहता हूँ युवक क्रांति की दृष्टि में युवक होने का संबंध उम्र और आयु से नहीं है युवक से है ऐसा मन जो सीखने को सदा तत्पर है ऐसा मन जिसे ये भ्रम पैदा नहीं हो गया है कि जो भी जानने योग्य था वो जान लिया गया है ऐसा मन जो बूढ़ा नहीं हो गया है और स्वयं को रूपांतरित और बदलने को तैयार है बूढ़े मन से अर्थ होता है ऐसा मन जो अब आगे इतना लोचपूर्ण नहीं रहा है कि नए को ग्रहण कर सके नए का स्वागत कर सके बूढ़े मन का अर्थ है पुराना पड़ गया मन उम्र से उसका भी कोई संबंध नहीं है आदमी के शरीर की उम्र होती है मन की कोई उम्र नहीं होती मन की दृष्टि होती है धारणा होती है इस देश में युवक हजारों वर्षो से पैदा होने बंद हो गए हैं इस देश में बचपन आता है और बुढ़ापा आता है युवक कभी भी पैदा नहीं होता है वो बीच की कड़ी खो गई है इसीलिए तो देश इतना पुराना पड़ गया है इतना जराजीव हो गया इतना बूढ़ा हो गया जिस देश में युवक होते हो उस देश में इतने बुढ़ापा आने का कोई भी कारण नहीं था हमसे ज्यादा बूढ़ा देश पृथ्वी पर और कहीं नहीं हमारी पूरी आत्मा बूढ़ी और पुरानी पड़ गई है हमारी सारी तकलीफ और पीड़ा के पीछे बुनियादी कारण यही है कि हमारे पास युवा चित्त यंग माइंड नहीं है युवक क्रांति दल इस देश में युवा चित्र को पैदा करना चाहता है युगा चित्त। युगा चित्त का अर्थ है जो सख्त नहीं हो गया कठोर नहीं हो गया पत्थर नहीं हो गया अभी बदल सकता है रूपांतरित हो सकता है अभी सीख सकता है उसने सब कुछ सीख नहीं दिया स्वामी की उम्र मुश्किल से 30 वर्ष थी और वो हिंदुस्तान के बाहर गए पहली बार उन्होंने जापान की यात्रा की वो जिस जहाज पर सवार थे उस जहाज के डेक पर एक जापानी बूढ़ा एक जर्मन बूढ़ा जिसकी उम्र कोई नब्बे वर्ष होगी जिसके, हो जिसके हाथ पर कपते थे जिससे चलने में तकलीफ होती थी जिसकी आंखें कमजोर पड़ गई थी वो चीनी भाषा सीख रहा था चीनी भाषा जमीन पर बोली जाने वाली कठिनतम भाषाओं में से एक है चीनी भाषा को सीखना सामान्यतः बहुत श्रम की बात है कोई 10-15-20 वर्ष ठीक से मेहनत करे तो चीनी भाषा में ठीक से निष्णात हो सकता है 20 वर्ष जिसके लिए मेहनत करनी पड़े नब्बे वर्ष का बुरा उसे आद आसाद से सीखना शुरू कर रहा हूँ पागल है कब सीखेगा कब सीख पाएगा कौन सी आशा है उसको बचाने की कि वो 20 साल बचेगा और अगर 20 साल बच भी जाए और निष्णात भी हो जाए चीनी भाषा में तो उसका उपयोग कब करेगा जिस चीज को सीखने में पंद्रह बीस वर्ष खर्च करने पड़े उसके उपयोग के लिए भी तो दस पच्चीस 50 वर्ष हाथ में होने चाहिए कि उपयोग कब करेगा वो परेशान हो गए उसको देख, -देख के परेशान हो गए और वो सुबह से शांत तक सीखने में लगा तो हुआ है नहीं बर्दाश्त के बाहर हुआ तो उन्होंने किस दिन उससे पूछा कि क्षमा करे आप इतने दर गए वर्ष पार कर गए मालूम पड़ते हैं आप ये भाषा सीख रहे हैं ये कब सीख पाएंगे कब बच पाएंगे आप सीखने के बाद कब इसका उपयोग करेंगे उस बुढ़े आदमी ने आंखें ऊपर उठाए और उसने कहा तुम्हारी उम्र कितनी है मेरी उम्र कोई तीस वर्ष होगी वो बुला उसने लगा और उसने कहा कि मैं तब समझ पाता हूं कि हिंदुस्तान इतना कमजोर इतना हारा हुआ क्यों हो गया है उस बूढ़े ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं जिंदा हूं और मर नहीं गया और जब तक जिंदा हूँ तब तक कुछ ना कुछ सीख ही लेना है नहीं तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा मरना तो एक दिन है वो तो जिस दिन में ज्यादा उसी दिन से कह रहे कि मरना एक दिन है अगर मैं मृत्यु पर ध्यान रखता तो शायद कुछ भी नहीं सीख पाता था क्योंकि एक दिन मरना है क्योंकि एक दिन मरना है क्योंकि एक दिन मरना है लेकिन जब तक मैं जिंदा में तो पूरी तरह जिंदा रहना चाहता हूं और पूरी तरह जिंदा वही रह सकता है जो जीते एक, एक का एक एक क्षण का नया कुछ सीखने में उपयोग कर रहा है जीवन का अर्थ है नए का रोज रोज अनुभव जिसने नए का अनुभव बंद कर दिया है वो मर चुका है उसकी मृत्यु कभी की हो चुकी उसका अब अस्तित्व पोस्थुमर्स है वो मरने के बाद अब किसी तरह जी रहा है उस बुरे आदमी ने कहा कि मैं सीखूंगा जब तक जीता हूं और परमात्मा की एक ही प्रार्थना है जब मैं मरू तो मृत्यु के क्षण में भी सीखता हुआ ही मनो ताकि मृत्यु भी मुझे मृत्यु जैसी ना मालूम पड़े वो भी जीवन प्रतीत हो सीखने की प्रक्रिया है जीवन ज्ञान की उपलब्धि है जीवन लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि हमने सीखना तो हजारों साल से बंद कर दिया है हम नया कुछ भी सीखने को उत्सुक और आतुर नहीं है हमारे प्राणों की प्यास ठंडी पड़ गई है हमारी चेतना की ज्योति ठंडी पड़ गई है हमें एक भ्रम पैदा हो गया है कि हमने सब सीख लिया हमने सब पा लिया हमने सब जान लिया जानने को अनंत से आदमी का ज्ञान कितना ही ज़्यादा हो जाए उस विस्तार के सामने ना कुछ है जो सदा जानने को शेष रह जाता है ज्ञान तो थोड़ा सा है अज्ञान बहुत बड़ा है उस अज्ञान कुछ जिसे तोड़ है उसे सीखते ही जाना होगा सीखते ही जाना होगा सीखते ही रहना होगा लेकिन भारत में ये सीखने की प्रक्रिया और युवा होने की धारणा ही खो गई है यहाँ हम बहुत जल्दी प्राप्त हो जाते हैं कठोर हो जाते हैं लोच खो देते हैं बदलाव की क्षमता ग्राहक का सुख खो देते हैं एक जवान आदमी से भी यहाँ बात करो तो वो इस तरह बात करता है जैसे उसने अपनी सारी धारणाएं सुनिश्चित कर ली है उसका सब ज्ञान ठहर गया है उसकी आंखों में इंक्वायरी नहीं मालूम होती उसके व्यक्तित्व में जिज्ञासा नहीं मालूम होती खोज नहीं मालूम होती ऐसा लगता है कि उसने पा लिया जान लिया सब ठीक है आगे अब कुछ करने को शेष नहीं रह गया प्राण इस तरह बूढ़े हो जाते हैं व्यक्तित्व इस तरह जराजीन हो जाता है और हजारों वर्षों से देश का व्यक्तित्व जराजीन युवक क्रांति दल इस जराजीन व्यक्तित्व को तोड़ देना चाहता है आकांक्षा यह है कि हम भारत की युवा चेतना को जन्म दे सके युवा चेतना का दूसरा लक्ष्य है साहस भारत से साहस भी खो गया है सीखना भी खो गया जिज्ञासा भी खो गई साहस हो गया। हम तो अंधेरे में जाने से भी भयभीत होते हैं अनजान रास्तों में जाने से भयभीत होते हैं सागर में उतरने से भयभीत होते हैं पहाड़ चढ़ने से भयभीत होते हैं और ये तो बहुत छोटी चीजें हैं। जो इन अनजान चीजों से भयभीत होता है वो चेतना के अनजान लोगों में अनोन में कैसे प्रवेश करेगा वहां तो वो डर के लौट आएगा वही बैठा रहेगा जहाँ हमने जीवन की कुछ अनजान गहराइयों ऊंचाइयों है उनकी यात्रा भी बंद कर दी हमने कुछ सूत्र याद कर लिए हैं हम उन्हीं सूत्रों को याद करके चुपचाप बैठे रह जाते हैं व्यक्तित्व तो हमारी एक साहसपूर्ण एक एडवेंचरस खोज नहीं है न तो बाहर के जगत में हिमालय को चढ़ने के लिए बाहर से यात्री आते रहे सैकड़ों यादवी आते रहे प्रतिवर्ष उनके उनके दल के दल आते रहे वे मरते रहे टूटते रहे पहाड़ों से गिरते रहे खोते रहे लेकिन उनके दलों के आने में कमी नहीं हुआ वो आते रहे हिमालय पर चढ़ना था एक अज्ञात शिखर बाकी था जहां मनुष्य के पैर नहीं पहुंचे थे लेकिन हम हम हंसते रहे कि कैसे पागल क्या जरूरत है एवरेस्ट जाने की क्या प्रयोजन क्यों अपनी जान जोखिम में डालते नहीं हम रहे कि पागल हैं ना समझे क्यों अपनी तो जान जोखिम में डालते हैं हम जिनका एवरेस्ट है उन्होंने उस पर चढ़ने की कोई तीव्र आकांक्षा प्रकट नहीं की ये सवाल एवरेस्ट पर चढ़ने का और हिंद महापागर की गहराइयों में उतर जाने का ही नहीं है इससे हमारे व्यक्तित्व का पता चलता है कि हम अज्ञात के प्रति आदर नहीं है तो उसका पत्ता लेंगे तो उसे हम जानने में लग जाएंगे तो जीवन में बहुत कुछ अज्ञात है पदार्थ का अज्ञात लोग है साइंस उसे खोजती है हमने कोई साइंस विकसित नहीं की तीन वर्ष के लंबे इतिहास में हमने कोई साइंस विकसित नहीं की क्यों एक ही उत्तर हो सकता है कि हमें अज्ञात की पुकार सुनाई नहीं पड़ती वो जो अनुमान है वो जो चार तरफ से घेरे हुए हैं वो हमें बुलाता है लेकिन हमें सुनाई नहीं पड़ता हम बहरे हो गए हैं हमें तो जो ज्ञात है हम उसी के घर में बैठ के जी लेते हैं और समाप्त हो जाते हैं क्यों हमें अज्ञात की पुकार सुनाई नहीं पड़ती अज्ञात का आवाहन हमारे प्राणों को आंदोलित नहीं करता क्यों सिवाय इसके कि हमारे भीतर करेज साहस नहीं है क्योंकि अज्ञात में जाने के लिए साहस चाहिए ज्ञात में मूल में जीने के लिए किसी साहस की जरूरत नहीं इसलिए तो भारत कभी भारत से बाहर नहीं गया भारत के युवकों ने कभी भारत के बाहर जाके अभियान नहीं किए उन्होंने कोई लंबी यात्राएं नहीं की उन्होंने पृथ्वी की कोई खोज भी नहीं की वे नहीं गए दूर दूर उत्तर ध्रुवो तक नहीं दक्षिण ध्रुव तक नहीं आज वे चांदों पर जाने की आकांक्षा से भरे साहस नहीं रहे साहस की कमी होती है तो हम वही रहना चाहते है जहां परिचित लोग हैं जहाँ जाना माना है उसी रास्ते पर चलते हैं जिस पर बहुत बार चल चुके हैं क्योंकि अनजान रास्ते पर कांटे हो सकते हैं गड्ढे हो सकते हैं भटकना हो सकता है अंजाम रास्ते पर गूल हो सकती है अंजाम रास्ते पर हम खो सकते हैं ये सारा बह हमें इतना पकड़ लिया है कि हम ज्ञात पर ही चलते हैं कोलों के बैल की तरह हम चक्कर लगाते रहते हैं लकी है जानी हुई उसी को पीटते रहते हैं ऐसे कभी इस देश की आत्मा का उदय हो सकेगा ऐसे भयभीत होकर कभी इस देश के प्राण जागरूक हो सकेंगे ऐसे डरे डरे हम जगत की दौड़ में साथ खड़े हो सकेंगे जहाँ चेतनाएं दूर की यात्रा कर रही हो जहाँ रोज अज्ञात की पुकार सुनी जाती हो जहाँ रोज अज्ञात की दिशा में कदम रखे जाते हो जहाँ जीवन के एक एक राश्य में प्रवेश करने की सारी चेष्टा की जा रही हो उन सारे दुनिया के युवकों के मुल्क युवकों के सामने युवक मुल्कों के सामने हमारा बुरा और पुराना देश खड़ा रह सके हम हम जी सकेंगे उनके साथ नहीं हम नहीं जी सकेंगे और फिर हमारे नेता कहते हैं कि हमारा युवक सिर्फ नकल करता है नकल नहीं करेगा तो क्या करेगा अपनी तो कोई खोज नहीं कर सकता है इसलिए जो खोज करते हैं उनकी नकल करने के सिवाय हमारे पास कुछ भी नहीं बचा हमारा पूरा व्यक्तित्व इन्विटेशन है पश्चिम का हम पश्चिम की नकल कर रहे हैं, करेंगे हम क्योंकि उनके साथ खड़े होने का इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं हमारी तो अपनी कोई खोज नहीं है, हमारा तो अपना कोई उद्घाटन नहीं अन्वेषण नहीं हमारी तो अपनी कोई सोच नहीं हमारे तो अपने कोई रास्ते नहीं हमें उनकी नकल करनी भी पड़ेगी और ध्यान रहे एक बार जब हम बाढ़ के जगत में नकल करना शुरू करते हैं तो बिक्र हमारी आत्मा मरनी शुरू हो जाती क्यों क्योंकि आत्मा कभी भी नकल नहीं बन सकती आत्मा कार्बन काफी नहीं बन सकती है आत्मा का अपना व्यक्तित्व अमूठा यूनिक और जब भी हम बाहर से नकल करना शुरू करते हैं तभी भीतर हमारे प्राण सिकुल जाते हैं तभी भीतर हमारे प्राण मुरझा जाते हैं क्योंकि तो उन प्राणों की अपनी प्रतिभा की अपना द्वार होता अपना मार्ग होता बाहर से नकल करने वाले लोग भीतर से मर जाते लेकिन हम हमेशा नकल करते रहे आप कहेंगे पश्चिम की नकल तो हमने अभी अभी शुरू की है पहले पहले हम अतीत की नकल करते थे अब हम पश्चिम की नकल कर रहे हैं इतना फर्क पड़ा है और कोई फर्क नहीं पड़ा पहले हम वो जो बीत चुका था उसकी नकल करते थे जो हो चुका था जा चुका था उस इतिहास की जो पीछे था हमारे उसकी हम नकल करते थे क्योंकि कंटेम्पररी जगत का हमें कोई भी पता नहीं था तो हमारे हमारे सामने एक ही जगत था बीता हुआ और हम थे तो हम बीते की नकल करते थे राम की कृष्ण की बुद्ध की महादीप की हम नकल करते थे हम अतीत की नकल करके जीते थे अब हमारे सामने कंटेम्प्ररी वर्ल्ड खुल गई है अभी जहां दुनिया मालूम होता है चारों तरफ फैली हुई दुनिया हमें ज्यादा स्पष्ट दिखाई पड़ती हम उसकी नकल कर रहे हैं लेकिन हम हजारों साल से नकल ही कर रहे हैं चाहे बीते हुए लोगों की और चाहे हमसे दूर जो आसपास पास खड़ा हुआ जगत है उसकी लेकिन हमने अपनी आत्मा को विकसित करने की हिम्मत खो है साहस खो दिया है युवक क्रांति साहस को पुनरुज्जीवित करना चाहता है बाहर के जगत जीवन में भी और अंत के जगत और जीवन में भी साहस टूट सके वो कारा टूट सके में टूट सके और साहस की धारा बह सके भीतर से उसकी फिक्र करना चाहते लेकिन हमारी सारी धारणाएं साहस के विरोध में है अगर साहस करना है तो संदेह करना पड़ेगा और अगर साहस नहीं करना है तो विश्वास कर लेना हमेशा अच्छा है साहस करना है तो डाउट चाहिए और अगर साहस नहीं करना है तो फेथ बिलीफ श्रद्धा विश्वास चाहिए हमारा सारा देश विश्वास करने वाला देश है मान लेना हुए हमें जो कहा जाता है उस पर सोचना नहीं विचार नहीं करना क्योंकि तो सोचना और विचार करने में फिर खतरा है हो सकता है हम माने हुई मान्यताओं से जाना पड़ेगा। हो सकता है मानी हुई मान्यताएं तो नहीं पड़े हो सकता है जो स्वीकृत है जो पक्ष है हमारा वो गलत सिद्ध हो ये हम सहने को राखी नहीं है इसलिए उसके तरफ आंख ही नहीं है आंख ही नहीं खो रही है सुतुर्मुर्ग निकलता है और अगर दुश्मन उसका आ जाए तो रेत में मुंह कड़ा के खड़ा हो जाता है आंख बंद हो जाती है रेत में तो सुतुर्मुर्ग को दिखाई नहीं पड़ता कि दुश्मन में खुश हो जाता है वो मान लेता है जो नहीं दिखाई पड़ता वो नहीं दे ख को क्षमा किया जा सकता है आदमी को क्षमा नहीं किया जा सकता है। लेकिन भारत के तर्क का उपयोग कर रहा है आज वो कहता है जो चीज नहीं दिखाई पड़ती तो वो नहीं है इसलिए विश्वास का अंधापन और लेता है और जीवन को देखना बंद कर देता है जीवन में नग्र सत्य है जिन्हें देखने में पीड़ा हो सकती है लेकिन वह चाहे उनकी कितनी हुई पीड़ा उन्हें आंख खोल कर देखना पड़ेगा क्योंकि आंख खोलकर देखने पर ही हम उन्हें रूपांतरित करने में बदलने में ट्रांसफार करने में भी सफल हो सकते हैं। आंख बंद कर लेने से हम अंधे हो सकते हैं लेकिन तथ्य बदल नहीं जाते हम सारे तथ्यों को छुपा के जी रहे क्योंकि विश्वास की एक गैर धारणा हमने पकड़ ली है संदेह की साहसपूर्ण यात्रा हमारी नहीं इस वजह से किसान कम हो गया है अकेले होने की हिम्मत मारी कम हो गई और ध्यान रहे युवक का अनिवार्य लक्षण है अकेले होने की हिम्मत रिकेज टू स्टेंड अलोन वो युवक होने का एक अनिवार्य लक्षण हम भीड़ के साथ खड़े हो सकते हैं जहां सारे लोग जाते हैं वहां हम जा सकते हैं हम वहां नहीं जा सकते जहां आदमी को अकेला जाना पड़ता है नई जगह तो आदमी को सदा अकेला जाना पड़ता है किसी एक व्यक्ति को अकेले चलने की हिम्मत करनी पड़ती है क्योंकि भीड़ तो पहले प्रतीक्षा करेगी कि पता नहीं रास्ता कैसा है अकेले आदमी को हिम्मत जुटानी पड़ती है, हमने अकेले होने की हिम्मत कब खो दी पता नहीं हम अकेले हो ही रह सकते हमें भीड़ चाहिए हमें पता तो भी हम खड़े हो सकते फिर हम युवा नहीं रह जाते फिर हम युवा नहीं रह जाते फिर तो वो जो यंग माइंड है वो हम पैदा नहीं हो पाता युवक क्रांतिकल चाहता है होनी शुरू होती। जब वो कहता है कि चाहे सारी दुनिया ये कहती हो लेकिन जब तक मेरा विवेक नहीं मानता मैं अकेला खड़ा रहूंगा मैं सारी दुनिया के प्रवाह के विपरीत कहूंगा न भी इस तरफ जाती है पूर्व मुझे नहीं प्रतीत होता मुझे नहीं तर्क कहता नहीं विवेक कहता कि मैं पश्चिम की तरफ तैरूंगा टूट जाऊंगा लेकिन कोई नहीं धार के साथ अनुकूल तैरने की कोशिश करता है पहली बार उसके जीवन में वो चुनौती आती है वो चैलेंज वो संघर्ष आता है वो स्ट्रगल आती है जिसमें संघर्ष और चुनौती में से गुजर उसकी आत्मा निखरती है साफ होती है आंख से गुजर के पहली दफा उसकी आत्मा कुंदन बनती है स्वर्ण बनती है लेकिन वो हमने अकेले दिया अकेत खोती मैंने सुना है एक एक स्कूल में एक पादरी कुछ बच्चों को समझाने गया वो उन्हें कलेज मारेज नैतिक साहस के बाबत समझाता था तो उस पादरी से एक बच्चे ने पूछा कि आप कोई छोटी कहानी से समझा दें तो शायद उन्हें समझ में आ जाए तो उस पादरी ने कहा कि तुम जैसे 30 बच्चे अगर पहाड़ पर घूमने गए हो दिन भर के थकेमान लौटे हो ठंडी हो रात थकान हो हाथ पैर टूटते हो बिस्तर निमंत्रण देता हो बढ़िया बिस्तर हो अच्छे कम्बल हो उनमें सोने का मन होता हो उनतीस लड़के शीघ्र जाके अपने अपने बिस्तरों में सो गए हैं सर्दी रात में लेकिन एक बच्चा एक कोने में बैठ के घुटने टेक के अपनी रात्रि की अंतिम प्रार्थना कर रहा है तो उस ने कहा उस बच्चे को मैं कहता हूँ कि उसमें साहस है जबकि उनतीस बच्चे सोने के लिए चले गए हैं रात सर्द है दिन भर का फता हुआ है उन उनतीस बच्चों का टेंपरेचर डे भीड़ के साथ होने की सुविधा है कोई कुछ कहेगा नहीं कुछ कहने की बात नहीं है लेकिन नहीं वो अपनी रात्रि की अंतिम प्रार्थना पूरी करता थके महीने कहा पिछली बार मैंने नैतिक साहस की बात कही थी और एक कहानी सुनाई थी क्या तुम भी कोई बता सकते हो नैतिक साहस की कोई कहानी बनाते एक बच्चा खड़ा हुआ उसने कहा कि मैंने बहुत सोचा और मुझे याद आया की उससे भी बड़े नैतिक साहस की एक घटना हो सकती है उस पादीन का खुशी तो तुम कहो उस बच्चे ने कहा कि आप जैसे 30 पादरी पहाड़ पर गए हुए हैं जिन भर के ठगे मांगे भूखे प्यासे रात सर्व है वापिस लौटे हैं बहुत तीसों पादरी हैं, जिन भर की दुकान दिन रात आधी रात उन्तीस पादरी प्रार्थना करने बैठ गए हैं हाथ जोड़कर और एक पादरी बिस्तर पे जाकर सो गया है बच्चे ने कहा कि ये पहले करेज से ज्यादा बड़ा करेज ज्यादा बड़ा साहस क्योंकि हो सकता है पहला बच्चा ये सोच रहा हो कि मैं धार्मिक हूं सब नास्तिक अधार्मिक सो रहे हैं, सो जाओ नरक में सड़ोगे ये सोच सकता है वो बच्चा अक्सर धार्मिक प्रार्थना करने वाले लोग इसी भाषा में सोचते है कि दूसरों को कैसे नरक में सड़वा दे सारा चिंतन जितना वो बेचारे प्रार्थना करते हैं उपवास करते हैं उतना ही क्रोध दुनिया के ऊपर उनका बढ़ता चला जाता है वो कहते हैं तो नरक में डलवा देंगे सड़क पर जिसको भी देखते हैं कि कुछ अच्छे चमकदार और रंगीन खूबसूरत कपड़े पहने हुए मनी में सोचते नरक में सड़ोगे जिसको थोड़ा मुस्कुराटे देखते हैं सोचते सड़ोगे सड़ोगे नरक में सड़ोगे वो अपनी उदास सूरत का बदला तो लेंगे किसी से वो अपनी गमगीन और रोती हुई आत्मा का बदला तो लेंगे किसी से तो वो सकता उस बच्चे ने कहा कि वो बच्चा ये मजा ले रहा है कि कोई फिक्र नहीं आज मैं अकेला हूँ तो कोई फिक्र नहीं जब नरक की अग्नि में सड़ोगे तो मैं अकेला खड़ा देखूंगा उनतीस सड़के हो गए इसलिए वो साहस बहुत बड़ा नहीं भी हो सकता है लेकिन दूसरा साहस उसने उनका बहुत बड़ा है पादरी जब स्वच्छ जाने की व्यवस्था किए दे रहे तब एक बेचारा नरक जाने की तैयारी कर रहा है तब उसे कोई कंसोल्यूशन भी नहीं कोई सांत्वना भी नहीं कि मैं को नरक भेज दूंगा तब उसे कोई सांवना नहीं तब जनरेशन बड़ा है कि उनतीस तब उसे यह भी पता है कि उनतीस दुनिया में जाके कल सुबह क्या कहेंगे हो सकता है रात भी ना धार्मिक आदमी बड़े खतरनाक होते हो सकता है आज में पड़ोसियों को जला के क्या है कि पता है उस पादरी के फिक्र मत करना वो आज आदमी भ्रष्ट हो गया उसने आज प्रार्थना नहीं की लेकिन कुछ भी हो चाहे पहला साहस रहा हो चाहे दूसरा लेकिन साहस का अर्थ हमेशा अकेले होने का साहस है क्या आप युवक हैं अगर युवक हैं तो जीवन में अकेले खड़े होने की हिम्मत जुटानी पड़ती है और ध्यान रहे अकेले खड़े होने का अर्थ होता है विवेक को जगाना क्योंकि जो विवेक को न जगा सके वो अकेला खड़ा नहीं हो सकता है इसलिए तीसरी बात युवक क्रांति दल चाहता है इस देश में व्यक्ति व्यक्ति के भीतर विवेक बोझ समझ अंडरस्टैंडिंग को जगाने की कोशिश क्योंकि अकेला आदमी तभी अकेला हो सकता है चाहे हो उसके साथ ना हो उसके बाद उसकी हाँ में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि जो वो कर रहा है वो ठीक है उसका तर्क उसके प्राण उससे कह रहे हैं कि वो जो कर रहा है वो ठीक चाहे सारी दुनिया विपरीत हो जीसस को जिस दिन सूलियलटकाया होगा जीसस जवान आदमी रहा होगा ऐसे उम्र से भी वो जवान ही थे तैतीस वर्ष की उम्र थी लेकिन वो सत्तर वर्ष के भी होते तो कोई फर्क नहीं जी सच युवा आदमी था सारी दुनिया उसकी विपरीत थी एक लाख आदमी इकट्ठे थे उसमें पर पलटकाने को वो चाहता तो माफी मांग सकता था माफी उसे जरूर मिल जाती वो चाहता तो कह सकता था कि मुझसे गलती हो गई ये मैंने क्या पागल कम कर दिया वो मुक्त हो जाता एक गांव में बैठ के बड़े गिरी का काम करता उसकी शादी होती बच्चे पैदा होते और मजे से मर जाता लेकिन नहीं वो आदमी में अकेले खड़े होने की हिम्मत की सूल पर भी, लेकिन वो अकेला खड़ा होकर किसी को नर्द नहीं भेज रहा है अकेला खड़ा होकर किसी के सहने का आयोजन नहीं कर रहा है किसी के प्रति क्रोध नहीं, नहीं उसके मन में अकेला खड़ा है अपने विवेक के कारण किसी के प्रतिक्रोध के कारण नहीं सूली पर लटकते हुए उसने अंतिम प्रार्थना की और कहे परमात्मा इन सब लोगों को माफ कर देना क्योंकि इन्हें पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं लेकिन उसे पता है कि वो क्या कर रहा है उसे दिखाई पड़ रहा है कि वो क्या कर रहा है उसे ज्ञात है कि वो जो कर रहा है ठीक है क्योंकि पूरे से सोच कर, विचार अनुभव से उसकी पूरी बुद्धि की सलाह से उसने ये किया है वो जानता है और जिस दिन तुम्हारा है मेरा विवेक मेरे होता है तुम्हारा विवेक तुम्हारे पास होता है उस दिन सारी दुनिया दो गोड़ी की हो जाती है उस दिन तुम अकेले खड़े हो सकते हो विवेक की शक्ति इतनी बड़ी है की सारी दुनिया की शक्ति छीन हो जाती है इसलिए तीसरी बात ये वक्रांतिगंज चाहता है विवेक कैसे विकसित हो बुद्धिमत्ता कैसे विकसित हो ज्ञान विकसित हो जाना एक बात है और बुद्धिमत्ता विकसित होनी बिल्कुल दूसरी बात है नॉलेज आना एक बात है विस्टम आना बिल्कुल दूसरी बात है नॉलेज और ज्ञान तो स्कूल कॉलेज और विद्यालय दे देते लेकिन विस्टम कौन देता है सूचनाएं इंफॉर्मेशन तो कॉलेज विश्वविद्यालय दे देते हैं युवकों को और उनको दे देते जवानी नहीं उनको बुरा कर देते हैं क्योंकि जितना उनको भ्रम पैदा हो जाता है कि हम जानते हैं उतने ही जानने की जिज्ञासा कम हो जाती है विश्वविद्यालय के मंदिर से निकलते वक्त युवक को ऐसा नहीं लगता की वो जानने के एक नई यात्रा पर जा रहा है अब ऐसा लगता है जानने का काम हुआ बंद ये सर्टिफिकेट मिल गया बात हो गई समाप्त अब मुझे जानना नहीं है अब जानने की तो खत्म ही हो गई जीवित विश्वविद्यालय तो तब होगा जब विश्वविद्यालय बने विद्या का मंदिर नहीं मालूम पड़ेगा विद्या के मंदिर की सिर्फ सीढ़ियाँ मालूम पड़ेगा विश्वविद्यालय वहाँ छोड़ता है जहाँ सीढ़ियां समाप्त होती हैं और असली ज्ञान का मंदिर शुरू होता है लेकिन उस ज्ञान का नाम नॉलेज नहीं है उस ज्ञान का नाम डिस्टर्म है उसका नाम है समझ उसका नाम है बुद्धिमत्ता युवक क्रांति दल चौ बात बुद्धिमत्ता विस्डम पैदा करने के प्रयोग करना चाहता है और इसलिए भी कि सारे जगत में ही हिंदुस्तान में तो क्योंकि तो अभी तो काम यहां है युवक के पास सारी बुद्धिमत्ता ऐसा लगता है पैदा नहीं हो पा रही वो जो भी कर रहा है बुद्धिहीन है उसका सारा उपक्रम बुद्धिहीन है उसका विद्रोह बुद्धिहीन है उसकी बगावत बुद्धिहीन है मैं बगावत का विरोधी नहीं हूं मुझसे ज्यादा बगावत का प्रेमी खोजना मुश्किल है मैं विद्रोह का विरोधी नहीं हूँ मैं तो विद्रोह को धार्मिक तत्व मानता हूँ रिपलियन को मनुष्य का विचार मानता हूँ लेकिन जब विद्रोह हो जाता है तो विद्रोह से किसी को कोई हित नहीं होता सिवाय अहित के और जब विद्रोह अतिहीन होता है और जब विद्रोह एक विवेकपूर्ण तत्व नहीं होता तो वो दूसरे को तो नुकसान कम पहुँचाता है विद्रोह को नष्ट कर डालता है हिंदुस्तान का युवक एक विद्रोह की गति पर जा रहा है पर जहाँ बुद्धिमत्ता बिल्कुल नहीं युवक क्रांति दल एक बुद्धिमत्ता जगाने की चेष्टा करना चाहता है बुद्धिमत्ता जगाने के उपाय है बुद्धिमत्ता जगाने की विधियां हैं जिस तरह ज्ञान पैदा होता है सूचनाएं इकट्ठी करने से जिस तरह ज्ञान इकट्ठा होता है अध्ययन से मनन से चिंतन से उसी तरह बुद्धिमत्ता उत्पन्न होती है ज्ञान से मेडिटेशन से युवक क्रांति दल ध्यान का एक आंदोलन चलाना चाहता है पूरे भारत में एक एक युवक के पास ध्यान की क्षमता होनी चाहिए एक एक युवक के पास मेडिटेशन की विधि होनी चाहिए जब चाहे तब अपने गहरे से गहरे प्राणों में प्रवेश कर सके वो जब चाहे तब अंदर के, के जिस दिन कोई पहुंच जाता है बुद्धिमत्ता का संबंध बुद्धिमत्ता का संबंध है कौन व्यक्ति अपनी आत्मा के कितने निकट है उतना ही वॉइस उतना ही विष्टम हो विष्ट उसके पास होती है जो आदमी अपनी आत्मा से जितना दूर है उतना ही कम बुद्धिमान होता है। है बुद्धिमत्ता आती ज्ञान से, जैसे ज आता है अध्ययन से मनन से शिक्षण से उसी तरह बुद्धिमत्ता आती है ध्यान से इस देश के युवक को ध्यान की प्रक्रिया में ले जाने का एक बड़ा मूवमेंट मूवमेंट फॉर मेडिटेशन सारे देश के कोने कोने में बच्चे बच्चे तक ध्यान की खबर पहुंचानी है और ध्यान की प्रक्रिया पहुंचानी है वो युवक क्रांतिकल करना चाहता है ध्यान व्यक्ति को उपलब्ध हो तो व्यक्ति शांत हो जाता है और जितना शांत व्यक्ति होगा उतने सुंदर समाज के सृजन का घटक बन जाता है जितना शांत व्यक्ति होगा उतने सत्य उतने साहस उतने अकेले होने की हिम्मत उतने अज्ञात की तरफ जाने की कामना और उतना जोखम उठाने की व्यक्तित्व में मजबूती आ जाती है जितना शांत व्यक्ति होगा उतना कम भयभीत होता है जितना शांत व्यक्ति होगा उतना स्वस्थ होता है जितना शांत व्यक्ति होगा उतना जीवन को झेलने और जीवन को सामना करने की शक्ति उसके पास होती हमारा युवक जीवन के सामने बैंक रख दिवालिया की तरह खड़ा हो जाता है उसके पास कुछ भी नहीं कुछ सर्टिफिकेट है कागज के कुछ ढेर है उनको वो बुलंदाबाध की जिंदगी के सामने खड़ा हो जाता है उसके पास बीटर और कुछ भी नहीं ये बड़ी दयनीय अवस्था है ये बहुत दुखद है और फिर इस स्थिति में प्रश्लेषण पैदा होता है विषाद पैदा होता है तनाव पैदा है क्रोध पैदा होता है और इस क्रोध में वो समाज को तोड़ने में लग है चीजें नष्ट करने में लग जाता है सारे मुल्क का बच्चा बच्चा क्रोध से भरा हुआ है क्रोध में कुर्सियां तोड़ रहा है पंचर तोड़ रहा है बस जला रहा है नेता है मुल्क वो कहते हैं कुर्सियां मत तोड़ो बस मत जलाओ मकान मत मिटाओ, खिड़कियां मत तोड़ो लेकिन नेता भी जानते हैं कि वे भी नेता कुर्सियां तोड़ के पसंद जला के कांचोड़ हो गए उनको पक्का पता है उनकी सारी नेता भी इसी तरह की तोड़ फोड़ कर खड़ी हो गई है ये बच्चे भी जानते है की नेता होने की तरकीब यही है कुर्सियां तोड़ो मकान तोड़ो आग लगा। इसलिए वो पुराने नेता जो कल यही करते रहे थे आज यही दूसरे को समझाएंगे तो वो समझ में आने वाली बात नहीं फिर उन नेताओं को ये भी पता नहीं है कि कुर्सियों तोड़ी जा रही है सिर्फ संभावित थे कुर्सियों से बच्चों को क्या मतलब हो सकता है किस आदमी को कुर्सी तोड़ने से मतलब हो सकता है बस चलाने से किस मतलब हो सकता है बस किसकी दुश्मनी ऐसा पागल आदमी खोजना मुश्किल जिसकी बस से और दुश्मनी हो कि का तोड़ने में कुछ रस आता हो नहीं ये सवाल नहीं ये सवाल ही नहीं ये बिल्कुल असंगत है तो कोई संबंध नहीं युवक है भीतर अशांत और पीड़ित और परेशान और परेशान आदमी कुछ भी चीज तोड़ लेता है तो थोड़ी सी राहत मिलती थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता कुछ नहीं तोड़ ले एक मनोविज्ञानिक के पास एक बीमार को लाया गया था वो एक दफ्तर में नौकर था उस दफ्तर में उसका वह तो कुछ कर नहीं सकता था लेकिन भीतर क्रोध तो आता था क्रोध आता था तो घर जाके पत्नी पर टूट पड़ता था क्रोध आता था तो कभी गुस्से में अपनी चीजें तोड़ लेता था लेकिन ख्याल में था ये क्या बादल कर फिर क्रोध चला गया? फिर उसके मन में ऐसा होने लगा कि होगा जो कुछ होगा एक दिन जूता निकाल के मालिक की सेवा कर दी जाए हाथ उसका जूते बजाने लगा तो वो बहुत घबराया कि तो बहुत खतरनाक बात हुई जा रही है अगर जूता मैंने मार दिया तो मुश्किल में पड़ जाऊंगा फिर वो जूता घर छोड़ के आने लगा क्योंकि तो खतरा हो सकता था लेकिन जूता घर छोड़ के आने से क्या संबंध था वो जूता तो केवल प्रतीक था बात और तरह होने लगी वो टेबल से डंडे उठाने लगा वो चाहे कि दबाव उठा तो फिर इन्हीं के ख्याल करने लगा तब उसे घबराहट आई और उसने घर जाके अपने मित्रों को कहा कि मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ बस कुछ भी मिल जाए तो मैं मालिक को मारना चाहता हूँ वो एक मनोवैज्ञानिक के पास ले गया उस मनोवैज्ञानिक ने कहा कुछ मत करो मालिक की तस्वीर घर में बना लो और रोज सुबह पांच जूते बिल्कुल रिली झटकी तस्वीर को मारो बिल्कुल इसमें भूल चूक ना हो कि पुजारी पूजा करता है और माला पहनने वाले माला फिर ऐसा रिलीजिये इसको बिल्कुल पांच जूते मारो फिर दफ्तर जाओ दफ्तर से लौट के पहला इसको जूते मारो, फिर काम करो। भी उसने इससे क्या होगा लेकिन ये सुन के भी उसके चेहरे पर जो भाव आया वो एक रिलेक्सेशन का था एक शांति का उस मनोर जनक होगा तुम पुत्र मत कल कर से ये कार्य शुरू करो उसने पांच जूते सुबह ही उठ के मारे बड़ी जल्दी रही रात में कई दफ्तर नींद खुली जल्दी सुबह हो जाए सुबह हुई उसने पांच जूते मारे पांच जूते मारे। वो बड़ा हराम होगा मन उसका बड़ा हैलका सा लगा और मालिक जो कि जूता खाए हुए सामने पड़े थे उन तो बड़ी दया मालूम हो गई वो दफ्तर गया उस दिन तो उसका व्यवहार भिन्न था पंद्रह दिन रोज जूते मार कर और दफ्तर में वो दूसरा आदमी हो गया उसका मालिक उससे पूछने लगा क्या हो गया तुम्हें तुम बिल्कुल बदल गये तुम तो इतने शांत हो गए तुम तो इतना कुशलता से काम कर रहा है उसने उनका मालिक वो पूछे मत की उसमें नौकरी जाने का खतरा हुआ इसके भीतर तोड़ने छोड़ने की मिटाने की किसी को मूचा दिखाने की भावना काम कर रही थी वो भावना किसी भी रूप में निकल सकती थी वो टेबल तोड़ सकती थी कांच फोड़ सकती थी घर में पत्नियां जानती है भली भांति पति से झगड़ा होता है बर्तन बेचारे टूट जाते माता जानती हैं भली भाई पति से झगड़ा होता है बच्चे फिट जाते हैं क्रोध यहाँ गांव से निकलना शुरू होता है युवक के पास क्रोध तो बहुत है शांति बिल्कुल नहीं।, नहीं सारा उपद्रव हो रहा है उपद्रव बढ़ेगा उपद्रव हो गहरा होगा अभी वो मकान तोड़ रहे हैं कल वो मकान जलाएंगे अभी वो बसन जला रहे हैं कल वो आदमियों को जलाएंगे पचास साल के भीतर आदमी जलाए जाएंगे अगर युवक का क्रोध इसी तरह गति करता रहा और उसे शांति की दिशा में ले जाने का कोई उपाय नहीं मिल सका मैंने सुना है मेरे एक मित्र थे और उन्होंने मुझे से लिखा कि यहाँ एक अजीब बात हो गई युवकों और विद्यार्थियों का एक नया आंदोलन है वो सैटरडे नाइट मूवमेंट कहलाते शनिवार की रात को सड़कों पर लड़के निकल आते शोरगुल करते हैं पत्थर फेकते हैं अकार कोई कारण नहीं है सैटरडे नाइट मूवमेंट ही है वो उसका तो किसी तो कोई संबंध नहीं है सड़कों पर नाचते हैं गालियां बकते हैं शराब पीते हैं मरी जुआना का उपयोग करते हैं और फिर तो चौगदों तो पर इकट्ठे होकर विचार करते हैं कि हम आज ऐसा क्या करें कि पुलिस हमें जेल भेज सके इसका विचार करते हैं चौगदों पर खड़े होकर अब हम आज की रात क्या करें कि पुलिस हमें जेल भेज सके कोई कारण नहीं है कोई झगड़ा नहीं है कोई फीस कम नहीं करवानी है कुछ और मामला नहीं है लेकिन क्रम इतना इकट्ठा है कि उसको रिलीफ चाहिए उसे से निकलना होगा नेता चिल्लाते रहेंगे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि नेता खुद आसान और पीड़ित और परेशान राजनीतिक दोस्त ज़्यादा आसान आदमी पृथ्वी को और कौन हो सकते तो वो बेचारे कहते हैं कि शांति रखो शांति रखो लेकिन भीतर उनके इतनी अशांति चलती है उनकी शांति का कोई अर्थ नहीं उन्हें बता नहीं है कि क्या हो रहा है मनुष्य की चेतना में मनुष्य की चेतना ने ज्ञान को अर्जित कर लिया है बुद्धिमत्ता अर्जित नहीं की मनुष्य की चेतना ने सुझाएं तो इकट्ठी करनी ली लेकिन चेतना ज्ञानवान नहीं हो पाई मनुष्य ने महत्वाकांक्षा तो सीख ली है एम्बिशन तो सीख लिये सारी शिक्षा का एक ही फल हुआ है कि आदमी को महत्वाकांक्षी बना दिया लेकिन शांति उसके पास बिल्कुल नहीं है तो युवक क्रांति दल ध्यान के माध्यम से शांति का एक आंदोलन चलाना चाहता है व्यक्ति को चाहिए शांति और समाज को चाहिए क्रांति ये दो बातें युवक क्रांति दल के बुनियादी आधार व्यक्ति को चाहिए शांति और समाज को चाहिए क्रांति व्यक्ति हो इतना शांत कि उसके भीतर कोई कोई कोई दुख की कोई कोई रह जाए और समाज है गलत समाज है रुग्ण समाज है अगली समाज है गुरु हजारों सारी की बेवकूफियों के आधार पर समाज हमारा निर्दित उन सबको आग लगा देनी थी उन बेवकूफियों को उन सबको जिनके आधार पर हम खड़े हैं अभी आज हिंदुस्तान में सूत्र में आज भी बीसवीं सदी में, में। मनु महाराज ने तीन हजार वर्ष पहले जिन सूत्रों को खड़ा किया था वो अभी खड़े करोड़ों करोड़ों लोगों मनुष्यों की आज भी जीवन स्थिति उपलब्ध नहीं है उसे तोड़ देना पड़ेगा हजारों वर्षों से स्त्रियों को गुलाम की तरह खड़ा गया आज नामचारे को वो स्वतंत्र मालूम पड़ती है लेकिन आज भी स्वतंत्र नहीं है आज भी शिष्ट से नगर में किसी लड़की का रात अकेले निकलना असंभव है ये कोई स्वतंत्रता है ये कोई स्वतंत्रता है बूढ़े से बुरे स्त्री निकलती हो तो छोटे से छोटे बच्चे गाली बतेंगे पत्थर फेंकेंगे धक्का मार जाएंगे ये कोई स्वतंत्रता है स्त्री की ये कोई स्थिति है सोचना है फिर से किन तीन हजार वर्षों में जो हमने किया है उसमें हमारा जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है वो गलत रहा होगा अन्यथा स्त्री और पुरुषों के बीच ऐसा दुर्भाव नहीं हो सकता था जैसा दुर्भाव है स्त्री और पुरुष दो अलग जाति के प्राणी मालूम होते एक ही जाति के प्राणी नहीं मालूम होते ऐसा मालूम होता ये स्पेसिस ही अलग है ये अलग ही दो तरह की कौमें हैं सा सांस सांस किसी तरह जीते हैं लेकिन सांस सांस है नहीं इतनी लंबी दीवार खड़ी की है आदमी औरत और के बीच उस आदमी औरत के बीच जितनी बड़ी दीवार उठाई गई है उतना ही मुश्किल होता चला गया है क्योंकि जितना बड़ा रुकावट डाली जाती है उतना ही आकर्षण तीघ्र हो जाता है स्त्री और पुरुष के बीच जितना पैदा करने की कोशिश की गई है इसलिए और पुरुष को उतना ही सेक्सुअल कामुक बनाया गया है वो सारे सांसले तोड़े जाने जरूरी है स्त्री और पुरुष को निकट लेना जरूरी है ताकि ये संभावना रह जाए कि कोई स्त्री को धक्का दे ये तभी तक संभव आ सकता की स्त्री पुरुष बहुत निकट नहीं है उन्हें सांस खेलना है बचपन से सांस पढ़ना आज भी यूनिवर्सिटी की क्लास में भी जाओ लड़कियां अलग बैठी लड़की वाले बैठी क्या बेउगी के तौर पर लड़ने अलग बैठी इस कोने में लड़के तरफ अलग बैठे हुए और शिक्षक का कुल काम एक पहरेदारे का काम है जो देखता है लेके लेके कहीं पास तो नहीं आ जाते पुलिस वाला बनाए हुए है प्रोफेसर को उसको आदमी बनने दो वो दूसरे काम से यहाँ आया हुआ है किसी में मानने को नहीं लेकिन एक ही है कि कहीं उसकी पुरुष पास ना ये भय हमारे सेक्स के प्रति जो धारणाएं हैं, वो नासमझी की हैं। अवैज्ञानिक है स्त्री और पुरुषों को निकट जाने की जरूरत है जब हम उनको करीब नहीं ला पाते तो फिर वे करीब आने की परविड कोशिश करते फिर विकृत कोशिश करते फिर बेचारे दूर से ही एक कंकड़ मार के स्पर्श करने की कोशिश करते जब हाथ से स्पर्श नहीं करने दो तो कंकर से फ्लाइंग किस अजीब है बात, फ्लाइंग किस भी हो सकता है लेकिन होगा और होगा निकट आने की सारी संभावना हमने छीन कर दी उसकी वजह से इतना प्रदर्शन है इतनी सेक्सुअलिटी उतनी काम उठता है उसे मिटाना है समाज में क्रांति चाहिए एक सेक्सुअल रेवल्यूशन काम के प्रति एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण में परिवर्तन चाहिए तो हम स्वस्थ हो सकेंगे नहीं तो ऊपर से ब्रह्मश्री की बातें चलती रहेंगी और गीता में कोई गंदी किताब छिपा के रहेगा ये दोनों बातें एक साथ चलेंगी जब जल्दी पिताजी आएंगे तो गीता दिखाई पड़ने लगेगी पिताजी गए कि भीतर से न मालूम क्या निकल आएगा तो गंदी तस्वीरें हमारी तब तक, तक नंदी तस्वीरें हमारी सड़कों सड़कों पर तो नंगी तस्वीरें इस बात का सबूत है सड़कों पर तो नंगी तस्वीरें इस बात का सबूत है कि स्त्री और पुरुष को एक दूसरे को नग्न देखने की इच्छा पूरी नहीं हो पाती बचपन से ही जिज्ञासा है स्त्री का शरीर कैसा है पुरुष का शरीर कैसा है वो जिज्ञासा पूरी नहीं हो पाती आदिवासी समाज में नहीं किसी को जिज्ञासा है हमें क्यों जिज्ञासा है इतनी हमने शरीर को भी इस तरह छुपाया है इस तरह उसको जुगुप्सा पैदा कर दी उसके चारों तरफ उसे देखने की आकांक्षा है फिर उसकी देखने की आकांक्षा फिर फिल्म बनती है नंगी तस्वीर बनती है नंगा उपन्यास बनता है उस पर हम रोक लगाते हैं कि नहीं होना चाहिए तब वो नंगा उपन्यास अंडरग्राउंड चला जाता है तब वो नीचे से दिखता है तब वो हर दुकान पर मिलता है उसके ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं उसके ऊपर नाम कुछ होते हैं भीतर कुछ होता है नंगी तस्वीरें दिखते हैं और आदमी रुग्र होता चला जाता है नहीं छोटे बच्चे नग्न होने चाहिए जितनी देर तक संभव हो सके पांच वर्ष छह वर्ष घर में जितनी देर तक वो नंगे खेल सके खेल में देना चाहिए ताकि वो जान जानवर कि शरीरों में कुछ भी नहीं है शरीर कुछ है नहीं किसके परेशान हो जिंदगी भर अगर थोड़े से बहुत पूर्वक पांच सात वर्ष के बच्चे अगर बोधपूर्वक हो और नग्न रहे कभी नग्न खेल सके नग्न स्नान कर सके तो उनकी जिज्ञासा हमेशा को समाप्त हो जाएगी अभी हालत यह है कि सत्तर वर्ष के बूढ़े की जिज्ञासा शांत नहीं होगी वो सत्तर वर्ष का बुरा भी स्त्री को देखता है तो उसकी आंखें उसके कपड़ों के भीतर प्रवेश करने लगती उदाहरण के लिए मैंने कहा कि हमें काम काम के प्रति एक क्रांति से गुजरने की जरूरत है अर्थ के प्रति एक क्रांति से गुजरने की जरूरत है क्या है कि इतना तो मुल्क कितना बड़ा मुल्क गरीब होता चला जाए और कुछ छोले से लोगों के पास पैसे इकट्ठे होते चले ये बर्दाश्त करने के बाहर है कि सारी संपदा एक तरफ ही इकट्ठी हो जाए सारा मुल्क दीनी, दुखी और पीड़ित हो जाए नहीं एक मुल्क को इकोनॉमिक रेवोल्यूशन की जरूरत है संपत्ति का समान वितरण जरूरी है संपत्ति सब पहुंचनी चाहिए सबकी है जैसे आकाश सबका है पृथ्वी सबकी है संपत्ति भी सबकी है सब उसे संयुक्त मिलकर पैदा करते हैं सब उसके मालिक होने के अंदाज संपत्ति राष्ट्र की हो समाज की हो व्यक्ति की नहीं व्यक्तिगत संपत्ति से मुक्त हुए बिना इस देश के जीवन में कभी सुख का उदय नहीं हो सकता है कितना नियम चलना है कि भ्रष्टाचार न हो चोरी न हो बेमानी न हो वो होगी क्योंकि जब तक संप्रदाय एक, एक तरफ इकट्ठी होगी एक तरफ शोषक होंगे दूसरी तरफ शोषितों का बड़ा समाज होगा तब तक चोरी कैसे बंद होगी बेईमानी कैसे बंद होगी भ्रष्टाचार कैसे बंद होगा नहीं बंद होगा चाहे ऋषि मुनि कितना ही समझाएं? ऋषि मुनि कितना ही कहें कि गैर्य रखो संतोष रखो चोरी मत करो कितना ही समझाएं वो कोई सुनेगा नहीं उनके चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा वो चिल्लाते रहेंगे और कुछ भी नहीं होगा उनके चिल्लाने से सिर्फ एक फर्क पड़ता है वे सच्चा आदमी तो पैदा नहीं कर पाते पाखंडी आदमी जरूर पैदा कर देते पाखंडी आदमी का मतलब यह कहता है वो कि मैं कहा चोरी करता हूँ मैं तो अनुवृती हूँ मैं तो अनुव्रत पालन करता हूँ मैं तो मानता हूं कि कम से कम में संतोष रखना चाहिए मैं तो धार्मिक आदमी हूं मैं कहा चोरी करता हूं ऊपर से वो एक चारा बनाया जिस पर तिलक लग लगा हुआ है चोटी बंधी हुई है और पीछे दूसरे आदमी होगा जो दिखाई पड़ जाए तो आप पहचान ही न सकेंगे रोशनी में वो दूसरा दिखाई पड़ता है अंधेरे में वो आदमी बिल्कुल दूसरा रोशनी में वो बड़ा धार्मिक मालूम पड़ता है मंदिर में पूजा करता दिखाई पड़ता है अंधेरे में अंधरे में लोगों की काट रहा हूँ उनकी गर्दने काट रहा है ये पाखंड आदमी पैदा हो गया है ये शून्य नीति पैदा हो गई ये कैसे पैदा हो गई है ये पैदा हो गई है कि जहां जिंदगी की असली सवाल है उनको बदलना नहीं चाहते और झूठी बातें बदलने की बातें करते हो कहते मिटाएंगे चोरी मिटाएंगे झूठ मिटाएंगे जब तक शोषण है तब तक तो ये कुछ भी नहीं मिट सकता सोशल मिटेगा तो ये सब मिट जाएगा शोषण के मिटते ही चोरी समाप्त हो जाती है जब तक व्यक्तिगत संपत्ति है दुनिया में तब तक चोरी जारी रहेगी न तुम्हारी अदालतों रोक सकती है ना तुम्हारे जज रोक सकती है न तुम्हारी पुलिस रोक सकती है सिर्फ इतना ही होगा कि पुलिस भी चोरी करेगी अदालत भी चोरी करेगी जज भी चोरी करेगा नेता भी चोरी करेंगे कुछ नहीं रोकने वाला व्यक्तिगत संपत्ति के जाते ही चोरी जाएगी क्योंकि व्यक्तिगत संपत्ति की बाई प्रोडक्ट है चोरी वो उससे पैदा हुई है वो उसके साथ ही जा सकती उसके बिना नहीं जा सकती तो देश को एक आर्थिक क्रांति की जरूरत है देश को और बहुत तरह पर क्रांति की जरूरत है पारिवारिक क्रांति की जरूरत है शैक्षणिक क्रांति की जरूरत है उस सब मैं विस्तार में, में आप सुनी जा सकूंगा इतना ही कहना चाहूंगा कि देश को आमूल क्रांति की जरूरत है पूरा देश पूरी जड़ बदलने की जरूरत है युवक क्रांति दल समाज में क्रांति लाना चाहता है खबर पहुंचाना चाहता है गांव-गांव देहात देहात तक एक एक व्यक्ति तक कि सोचो विचार करो जिंदगी कहाँ कहाँ बदलने जैसी हो उसे बदलना है व्यक्ति में चाहिए शांति और समाज में चाहिए क्रांति ये युवक दल का ख्याल है और योजना है जो युवक उससे संबंधित होंगे वे वैचारिक वातावरण एक रिनासा एक पुनर्जागरण पैदा करने की कोशिश करेंगे उनका कोई आज राजनीतिक सवाल नहीं है ना कोई लक्ष्य है राजनीति तो उन्हें कुछ सीधा लेना नहीं है इस मुल्क में अभी तो जरूरत है एक मानसिक परिवर्तन की एक मेंटल चेंज की तो युवक क्रांति दल का कोई राजनीतिक सवाल नहीं है उसका सवाल है कि की आत्मा को क्रांति के लिए तैयार करने की हवा दे सके उस हवा से अपने आप राजनीति भी बदल जाएगी अपने आप उसे बदलना पड़ेगा अभी तो देश की आत्मा को सब पहलुओं पर क्रांति की दृष्टि सिर्फ दृष्टि काफी है अभी तो एक एक विचार है तो अभी क्रांति क्रांति दल की की की एक बरन, एक एक सांस्कृतिक हवा, हवा, कल्चरल वातावरण, एक साइकिक एटमोस्फियर पैदा करने का है उस के बाद जो आज युवक हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं स्कूल में पढ़ते हैं कल वे जिंदगी में जाएंगे वे राजनीति में जाएंगे वे दुनिया को अधिकार के पद पर होंगे तब आज जो उनके चित्त में हवा पैदा हो जाएगी तो कल जब उनके हाथ में सत्ता होगी वो समाज को आमूल बदलने में समर्थ हो सकेंगे युवकों की अभी जो ये युवक क्रांति दल है ये इस चेष्टा में संलग्न रहेगा कि युवक जब शक्ति में पहुंचे उसके पहले उनके व्यक्तित्व का आमूल रूपांतरण हो जाए भीतर वे भी हो जाए और उनका मस्तिष्क जीवन को बदलने की तेज आंख से भर जाए जीवन को बदलने की तीव्र पीड़ा उन्हें पकड़ ले तो कल जो आज युवक है युवा है बच्चे हैं कल कल उनके हाथ में होगा देश हम चाहें तो 20 साल में इस देश की पूरी काया बलत कर सकते हैं क्योंकि 20 साल में एक पीढ़ी बदल जाती है बीस साल में नई पीढ़ी के हाथ में ताकत आ जाती है युवकों ने अगर इस पर नहीं सोचा तो ये देश रोज अंधेरे से अंधेरे में उतरता चला जाएगा इस देश के पास बचाने का और कोई उपाय नहीं है न कोई नेता बचा सकता है इसे, न कोई गुरु बचा सकता है इसे, और न परमात्माओं से की गई प्रार्थनाएं बचा सकती हैं इसे इसे बचाया जा सकता है तो एक ही हालत में वो जो युवा आत्मा है वो जो यंग माइंड है उसका जन्म हो सके तो इस देश को हम बचा सकते हैं ये थोड़ी सी बातें मैंने कही तो इन मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना उस पर में